ब्रह्मसूत्र के उपोदघात भाष्य में भाष्यकार भगवान ब्रह्मसूत्र के अनुबंध चतुष्ट अंतपाती विषय प्रयोजन सिद्धि में उपयोगी अध्यास की संभावना तथा लक्षण बता चुके हैं अध्यास साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है साक्षी प्रत्यक्ष का संवादक समर्थक अर्थापत्ति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण बताया जा रहा है अध्यास में तम एतम अविद्याख्यम इत्यादि ग्रंथ से इसके लिए एक अनुमान बताया गया लौकिक तथा वैदिक व्यवहार कार्य है और अध्यास कारण है कार्यम दृष्ट कारण अनुमीय के अनुसार धूम तो रूपी अग्नि के कार्य को देख करके जैसे धूम के कारण वन्नी का अनुमान किया जाता है ऐसे का कार्य व्यवहार का कारणभूत तो अध्यास का अनुमान किया जाता है इसी दृष्टि से अनुमान में व्यवहार को पक्ष बना करके ये बताया जा रहा है कि व्यवहार मात्र अध्यास मूलक है उसमें अध्यास मूलत्व अध्यास हेतुकत्व साध्य है और हेतु है अध्यास अन्वय व्यतिरिक अनुविधायित्व दृष्टांत है घट मृत अन्वय व्यतिरेक अनुविधाई घट ये दृष्टांत है तो इसमें व्यवहार अध्यास के अन्वय का अनुविधान यानी अनुकरण करता है तथा तो अध्यास के व्यतिरेक का भी अनुकरण करता है यानी अन्वय व्याप्ति तथा तो व्यतिरेक व्याप्ति अध्यास की व्यवहार में है ये दिखाने के लिए पहले अध्यास की व्यतिरिक व्याप्ति व्यवहार में भगवान भाष्यकार इत्यादि के द्वारा बता बता रहे हैं देह इंद्रिय तो इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार वो अनुमान तो बता चुके हैं देवदत्तकर्तिको व्यवहार तदीय देहादिशु अहम मम अध्यास मूल स्में देंदत्तकर्तृक व्यवहार पक्ष तदीय देहादेश अहम तद अनुसारित्व हेतु तदन्वयुसे और व्याप्ति के लिए दृष्टांत दृष्टान्तवाक्य है यदिथाथा तत्र घट दर्शयति व्यति दर्शयती व्यतिरैक कहो या व्यतिरिक व्याप्ति कहो व्यवहार में अध्यास की भगवान भाष्यकार रहा तो उसमें पहले देहेंद्रिय इत्यादि वाक्य तो देहेन्द्रिया अहम मम अभिमान रहितस्य प्रमातृत्वपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ते हेतु तु अहम मम अभिमान रहित जिसका अपनी उपाधिभूत तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मा नहीं है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये अनात्म वस्तु युष्म प्रत्यय गोचर है और इनमें अहम अभिमान है अनात्मा में आत्मा आत्माभिमान रूप भ्रांति अध्यास और ये अध्यास जिसमें होता है उसे तो कहा जाएगा अभिमान वन और जिसमें अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मा आत्माभिमान रूप आ, अध्यास नहीं है वो व्यक्ति हो जाएगा देह देहेंद्रिय आदि में अहम अभिमान रहित अध्यास रहित जो व्यवहार का हेतु है अध्यास उससे रहित है जो अध्यास का अभाव है कारण का अभाव है जहां तो जहां वन्य का अभाव होगा वहां जैसे धूम का भी अभाव होता है तो ये धूम में वन्य का है, जहां वन्य नहीं होगा जलह में वहां धूम का न रहना ये माना जाता है वन्य के व्यतिरेक का अनुविधायित्व धूम में यानी व्यतिरिक व्याप्ति ऐसे देहादि में आत्माभिमान रहित व्यक्ति में व्यवहार का न होना ये व्यवहार का अपने कारणभूत देह इंद्रिया आदि में अहम अभिमान रूप अध्यास का व्यतिरिक्क अनुविधायित्व तो माना जाएगा हने जहां अध्यास का अभाव है वहां व्यवहार का भी अभाव हो प्रमाण की प्रवृत्ति न हो प्रमेय व्यवहार न हो दोनों का अभाव हो जाए प्रमाण प्रमेय व्यवहार तो माना जाएगा कि अध्यास रूपी कारण का व्यतिरिक अनुविधाई व्यवहार रूप कार्य है तो यही दिखाया जा रहा है कि देह इंद्रिया आदि में जिसका अहम अभिमान नहीं है का मतलब जहां अध्यास का अभाव है वहां व्यवहार का अभाव वहां प्रमाण प्रेमी व्यवहार नहीं होगा उसे प्रमाता नहीं कहा जाएगा तो देह इंद्रिया मम अभिमान रही तस् तो प्रमात्रित्व अनुपत्तो तो जिसका शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अहम अभिमान मम अभिमान नहीं है उसे प्रमाता नहीं कहा जा सकता प्रमाता वही होगा जिसका अपने उपाधिभूत शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अहम मम अभिमान रहेगा हां अध्यासवान होगा वो वही प्रमाता होगा अध्यास रहित तो प्रमाता नहीं होगा और प्रमाता नहीं होगा तो प्रमाण की प्रमा के लिए प्रवृत्ति रूप जो व्यवहार है प्रमाण का वो नहीं होगा तो प्रमाण का प्रमा उत्पत्ति अनुकूल व्यापार नहीं होगा ये प्रमा उत्पत्ति अनुकूल व्यापार प्रमाण व्यवहार कहलाता है वो नहीं होगा तो प्रमा उत्पन्न नहीं होगी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी तो प्रमा निमित्तक जो प्रमेय व्यवहार है प्रमा के विषय को प्रमेय कहा जाता है तो बिना प्रमा के प्रमेयत्व तो कैसे आएगा रूपादि में रूपादि विषयक प्रमा होगी तो रूपादि को कहा जाएगा यह चाकुष प्रमा का प्रमेय है शब्द को कहा जाएगा श्रावण प्रमा का प्रमेय है शब्द स्पर्श को कहा जाएगा ताच प्रत्यक्ष का प्रमेय है तो प्रमा जरूरी है प्रमे व्यवहार के लिए और प्रमाण व्यवहार के बिना वह सिद्ध नहीं हो सकती और प्रमाण का व्यवहार है बिना प्रमाता के द्वारा प्रेरित हुए संभव नहीं है और प्रमात्रित्व देह इंद्रिय में अहम अध्यास के बिना नहीं हो सकता इसलिए प्रमाण व्यवहार और प्रमेय व्यवहार रूप तो कार्य है वो अध्यास के न होने से नहीं हो रहा है उस व्यक्ति में प्रमातृत्व ही नहीं होगा तो प्रमाण व्यवहार प्रमेय व्यवहार भी नहीं बनेगा बिना के ये यह यहां पर कहा अभिमान रहितस्य होने से प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्य प्रमाण प्रवृत्ति है प्रमाण व्यवहार और प्रमाण व्यवहार से फिर प्रमा होती है और प्रमाूलक प्रमेय व्यवहार होता है वो भी नहीं होगा तो अध्यास व्यतिरिक अनुविधायित्व तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार में हैं यह दिखाने वाली यह पंक्ति है वाक्य है कारण के अभाव में कार्य का न होना अध्यास के अभाव में प्रमाण प्रमे व्यवहार का न होना यदि तथा यदि यानी व्यवहार अध्यास है तो होता है अध्यास नहीं है तो नहीं होता है तत यानी व्यवहार तथा है का मतलब अध्यास मूलक है मिट्टी के न होने पर यदि घड़ा न हो मिट्टी के होने पर हो तो घड़े को कहा जाता है मृणमूल उसमें मृणमूलत्व है ऐसे ही अध्यास मूलत्व व्यवहार में होगा यदि अध्यास के रहने पर व्यवहार हो अध्यास के न रहने पर व्यवहार न हो तो अध्यास को कहा जाए व्यवहार को कहा जाएगा अध्यास अन्वय व्यतिरिक अनुविधाई और जो अध्यास अन्वय व्यतिरिकाई है वह अध्यास मूलक है ये निश्चित होगा इस दृष्टि से अध्यास व्यतिरिक अनुविधा व्यवहार में बता दिया गया कहते हैं अन्वय को क्यों नहीं बताया गया व्यवहार में अध्यास अन्वय अनुविधायित्व भाष्कर भगवान ने क्यों नहीं बताया पहले व्यतिरिक्त अनुविधायित्व ही क्यों बताया तो कहते हैं अन्वय अध्यास अन्वय अनुविधायित्व व्यवहार में स्पुट है स्पट या स्पष्ट है, है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है ये यहां पर कहते हैं टीकाकार देवदत्तस्य सुसुप्त अभ्यासा भावे व्यवहारा भाव दृष्ट ये हो गया व्यतिकाय जाग्रवप्न अभ्यासे सती व्यवहार इति अन्वय स्फुटवाद न उक्ता कहते हैं सुसूप के समय तो व्यतिरेक होता है यानी अध्यास के न होने से सुसुप्त पुरुष का अपनी उपाधि भूत शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में से किसी में अहम अभिमान मम अभिमान रूप अध्यास नहीं होता वह कारण उपाधि में स्थित रहता है उस समय अवस्था में अविद्या रूप उपाधि रहती है वो मूल कारण है वो अव्यवहार्य अवस्था है वहा क्यों व्यवहार नहीं है तो ये कार्य अविद्या रूप जो अध्यास है उसके न होने से कार्य अविद्या रूप अध्यास जहां होगा वहीं पर प्रमाण प्रमे व्यवहार होगा तो सुसुप्ति में सभी जीवों के सुसुप्ति अवस्था में किसी भी जीव का अपनी अपनी उपाधि भूत कार्य रूप उपाधिभूत जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है जिसे कार्यकरण संघात कहा जाता है उसमें से किसी में भी आत्मा अभिमान तथा मम अभिमान नहीं होता अतः व्यवहार का कारण रूप देहादि में अहम अध्यास मम अध्यास के न होने से व्यवहार नहीं होता ये अनुविधायित को व्यवहार में हुआ और जागृत अवस्था में सभी अपनी उपाधि भूतो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अहम अभिमान मम अभिमान करते हैं उस समय प्रमाण प्रमेय व्यवहार देखा जा रहा है वो स्पष्ट ही है इसलिए अन्वय अन्वय अनुविधायित्व व्यवहार में अध्यास का नहीं बताया गया ये कहा कि स्फुट न उक्ता न उक्त क्या? तो अन्वया, अन्वया न हाँ। तो अनेन तया अनेन कारणत लिंग अनुम ये जो अध्यास अन्वय हेतु अनु विधायक अनुमान है इस अनुमान से अध्यास के कारण के रूप में व्यवहार के कारण के रूप में अध्यास की सिद्धि होती है कारणतया अध्यास सिद्ध थी कारण यानी किसका कारण तो व्यवहार का प्रमाण प्रमे व्यवहार के कारण के रूप में अध्यास की सिद्धि इस अनुमान से होती है व्यवहार रूप कार्य अनुपत्या वीतिभाव अथवा अर्थापत्ति प्रमाण से भी कहा जा सकता अनुमान प्रमाण से कहो अध्यास अन्वय व्यतिरिक अनुविधायित्व रूप हेतु व्यवहार में दिखा करके उस हेतु से हेतु के लिंग अनुमान से व्यवहार के कारण के रूप में अध्यास की सिद्धि होती है ये कहो या व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से अध्यास की सिद्धि होती है ये कहो इसलिए यहां पर दोनों प्रमाण दिखाने के लिए कहते हैं दूसरा एक पक्ष रखा कि व्यवहार रूप कार्य अनुपत्या व्यवहार जैसे दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन का कार्य पीनत्व देवदत्त में दिख रहा रात्रि भोजन करते समय किसी ने देखा नहीं त्रि भोजन रूप कारण का अर्थापत्ति से निश्चय होता है वो कार्य अन्य अनुपत कारण को स्वीकार किए बिना कार्य की सिद्धि असंभव होने से कारण का निश्चय होता है वो अर्थापत्ति प्रमाण से तो यहां व्यवहार रूप कार्य बिना अध्यास के अनुपन्न है असिद्ध है उसकी सिद्धि के लिए अध्यास शरीरादि में अहम अभिमान रूप अभ्यास की सिद्धि होती है नी इंद्रिया इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु मनुष्यत्वादि अहम अभिमान जातिमती व्यवहार सिद्धियु किम इंद्रिया मम इति आशंक आह नहि इति कहते हैं मनुष्यवादि जाति से युक्त जो शरीर है स्थूल शरीर उसी में जीव के अहम अभिमान को प्रमाणक्रमे व्यवहार का माना जाए हेतु इंद्रिय में मम अभिमान इंद्रियादि में मम अभिमान को भी प्रमाण प्रमे व्यवहार का हेतु मानने की क्या जरूरत है कारण कोटि में केवल स्थूल शरीर में अहम अभिमान रूप अध्यास को ही रखा जाए इंद्रियादि में मम अभिमान रूप अध्यास को प्रमाण प्रमेय व्यवहार के कारण कोटि में न रखा जाए क्योंकि भाष्य में तो देह इंद्रिया अहम अभिमान मम अभिमान दोनों भी लिखा है ना अहम मम अभिमान रही तस् तो कहते इसमें से केवल स्थूल शरीर में अहम अभिमान रूप जो अध्यास वही प्रमाण प्रमेय का प्रमाण प्रमेय व्यवहार का कारण है इतना मान लो इंद्रियादि में मम अभिमान को कारण कोटि में से निकाल दो क्या जरूरत है यदि केवल स्थूल शरीर में आत्मा अभिमान रूप आ, अध्यास मात्र से प्रमाण प्रमे व्यवहार रूप कार्य सिद्ध हो रहा हो तो कारण कोटि में मम अभिमान को भी प्रविष्ट करने से गौरव ही होगा गौरव दोष से दूषित हो जाएगा ये कार्य कारण भाव कम से कम कारण मानने से यदि व्यवहार सिद्ध होता है तो उतने से ही उतने को ही कारण मान लिया जाए इस दृष्टि से यहाँ पर ये शंका है कि मनुष्यत्वादि जाति मति देहे अहम इति अभिमान मात्रात् मात्र पद इंद्रियादि में मम अभिमान का व्यावर्तक है कारण कारणकोटी में उसमें मत रखो उसको हाँ व्यवहार सिद्ध तु तो कारण कोटि में मम अभिमान को रखने से क्या प्रयोजन होगा इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा है, नहीं इत्यादि कि नहीं इंद्रिया प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती इंद्रिया अनुपा यानी मम, ममता स्वदत्व न ऐसा लगाना तो इंद्रिय इंद्रिय को समझना उपलक्षण यहां तो खाली इंद्रिया लिखा है ना और आगे लिखते हैं प्रत्यक्ष आदि व्यवहार न संभवती न का संभव प्रत्यक्ष आदि में आदि शब्द जोड़ दिया है ना आदि शब्द का प्रयोग होने से ये प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण का सूचक है तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो इंद्रिया है प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है इंद्रियों को तो उतने से ही यदि वो होता उतने में मम अभिमान कारण होता तो भाषिक भगवान प्रत्यक्ष व्यवहार संभव नहीं संभव ऐसा लिखते यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यवहार संभव नहीं है आदि शब्द का प्रयोग ना करते वो किया है इसलिए आदि शब्द से लेना है प्रत्यक्ष आदि में बाकी अनुमान प्रमाण आदि तो सभी प्रमाणों का व्यवहार प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती में न का संभवती के साथ करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवती प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण सभी प्रमाण छ के छे, और उनके प्रमेय इनको आदि शब्द से लेना है प्रत्यक्ष से अतिरिक्त तो बाकी पांच प्रमाण और उनके प्रमेय को वो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा ये कहा जा रहा है तो यहां पर तो खाली इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञापक इंद्रिय पद प्रयोग ही किया है इसलिए टीकाकार भी बताएंगे उसे समझना उपलक्षण इसलिए इंद्रियानी अनुपादाय का अर्थ निकलेगा इंद्रिय तो था अनुमानदि प्रमाण इनको अनुपादाय का मतलब इनमें इनको ये मेरे प्रमा के करण है मैं इनको रूपाधि ज्ञान मुझे कराने के लिए प्रेरित करने वाला प्रमाता हूं ये मेरे रूपाधि ज्ञान में करण है ऐसा इनमें ममत्व के बिना प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि व्यवहार सिद्ध नहीं होता रूपादि प्रत्यक्ष प्रमा के लिए मेरी चक्षुन्द्रिय मुझे प्रमाण के रूप में प्रमा करण के रूप में सहयोग करती है मैं अपनी चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठाता मेरी चक्षु इंद्रिय मुझे रूप का ज्ञान कराती है ये सच सचुष चषुष् का जो पुरुष है चक्षु इंद्रिय जिसकी विद्यमान है उसका अपने चक्षु इंद्रिय में मम अभिमान होता है तब रूप का ज्ञान उसे होता है और जन्मांध का इन चक्षु इंद्रिय में नहीं हो पाता मम विमान उसका तो ही रहता है कि मुझे चक्षु इंद्रिय है नहीं इसलिए जिस प्रमाण में मम अभि मम विमान नहीं है जिसका उसको उस प्रमाण के व्यापार से होने वाली प्रमा भी नहीं होती जन्मांधक नहीं होती जन्म से जो बधिर है उसे शब्द प्रमाण नहीं होती है क्योंकि उसका ये अंदर से निश्चय होता है कि मेरी श्रोत्र इंद्रिय नहीं है तो श्रोत्र इंद्रिय में उसका मम अभिमान रूप व्यवहार का हेतु न होने से शब्द प्रमाण नहीं हो रही है शब्द प्रमाण के न होने से शब्द की शब्द रूप प्रमेय व्यवहार नहीं होता मैंने शब्द सुना ऐसा मैं श्रोता हूं इस दृष्टि से यहां पर लिखते हैं कि इंद्रियानी अनुपादा इंद्रिया ने प्रमाण ये मेरे प्रमा के करणभूत तो प्रमाण हैं ऐसा प्रमाणों में मम अभिमान किए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यवहार तथा प्रमेय व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता तो ए टीका में टीकाकार लिखते हैं इंद्रिय पदम लिंगादे रपी उपलक्षण इंद्रिय पद लिंगादि का उपलक्षण है कौन सा इंद्रिय पद तो भाष्य में जो नहीं इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती इस वाक्य में आया हुआ इंद्रिय पद है इंद्रियाणी ये पद उपलक्षण है उपलक्षण किसको कहते हैं जो शब्द स्वार्थबोधक होता हुआ अन्य शब्दों के अर्थ को भी बताता है उसे उपलक्षण है। हैं बोधकत्वे सति, अन्यार्थ बोधकत्व उपलक्षण तो जो पद तो यहां इंद्रिय पद इस वाक्य में जो उसका अपना अर्थ है पदार्थ इंद्रिया चक्षरादि उनका भी बोधक है प्रत्यक्ष प्रमाण का और लिंग आदि है अनुमानादि प्रमाण और उनका भी परामर्शक है लिंगादि का उपलक्षण है लिंगादि में आदि शब्द से उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि को लेना इन प्रमाणों का भी परामर्शक हो रहा है इंद्रिय शब्द इसलिए इसे कहा जाता है उपलक्षण तो इंद्रियां, इंद्रिय पदम लिंगादे रपि उपलक्षण प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि का उपलक्षण इंद्रिय पद को क्यों मान रहे हैं अनुमान आदि का कहते इसलिए कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती में आदि शब्द का प्रयोग किया प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि इत्यादि पद प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्षादि में आदि पद का प्रयोग होने से यहां इंद्रिय पद यदि उपलक्षण अपेक्षित न होता केवल इंद्रिय पद का वाच्यार्थ ही अपेक्षित होता प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष आदि में आदि पद का प्रयोग भाष्यकार भगवान न करते प्रत्यक्ष व्यवहार न संभव होती। इतना मात्र लिखते लेकिन वहां आदि शब्द का प्रयोग करके ज्ञापित कर रहे हैं अन्य प्रमाणों को इसलिए यहां पर इंद्रिय पद को उपलक्षण समझना अन्य प्रमाणों का भी तथा टीकामह तथा प्रत्यक्ष लिंगादी प्रयुक्तो यो व्यवहारो अनुमाता, श्रोता अहम् इत्यादि स इंद्रिया इंद्रिया ममता अगृहीआवा न संभवती इंद्रिया इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार कि ये अर्थ निकलेगा प्रत्यक्ष लिंगादि प्रयुक्त जो व्यवहार प्रत्यक्ष लिंगादि इसमें आदि शब्द से अर्थापत्ति विभा सब प्रमाण यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रयुक्त जो व्यवहार है वो क्या है तो ये चक्षु इंद्रिय से प्रयुक्त व्यवहार है और द्रष्टा इसको उपलक्षण समझना ये श्रोता भी लिखा ही है श्रोता अहम और अनुमाता अहम ये है आपके उसका अनुमान प्रमाण प्रयुक्त जो व्यवहार है मैंने धुएं को देख करके वन्य का अनुमान किया वन्य का अनुमान करने वाला अनुमाता मैं हू और श्रोता मैं हूं शब्द प्रमाण यदि बधिर होगा तो नहीं होता ना तो मेरे द्वारा यह शब्द सुना गया और मेरे द्वारा श्रुत शब्द ने मुझे ये ज्ञान कराया इसलिए मैं श्रोता हूं इसमें उसकी भी भूमिका है शब्द प्रमाण की भी श्रुत शब्द श्रुत शब्द प्रमाण से शब्द प्रमा होती है ना और शब्द प्रमावान को कहा जाता है श्रोता जिसको शब्द प्रमा हुई वक्ता के मुख से निकला हुआ वाक्य सुना और उस वाक्यार्थ का बोध हुआ श्रुत वाक्यार्थ का बोध हुआ तो हो गया श्रोता तो श्रोता में शब्द प्रमाण का दिखाया जा रहा है शब्द प्रमाण को ममतास्पदत्वेन ममता गृहित करके ही श्रोता अहम ये व्यवहार होता है। तो यो व्यवहार इत्यादि यो व्यवहार स इंद्रिया तो मम अध्यास इनमें किए बिना न संभवती व्यवहार संभव नहीं हो पाएगा इसलिए इंद्रियों में ममता स्पदत्व यानी मम अध्यास ये भी व्यवहार का हेतु है न तो इस व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी खाली शरीर में अहम अभिमान कर ले और प्रमाणों में मम अभिमान न हो तो शरीर में अहम अभिमान करने मात्र से मैं दृष्टा हूँ मैं श्रोता हूँ मैं अनुमाता हूँ ये व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा इसकी सिद्धि के लिए शरीर में अहम अभिमान के साथ साथ इन प्रमाओं के करणभूत प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी मम अभिमान आवश्यक है ये यहाँ पर कहा गया इंद्रियानी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवती से यदा करके एक दूसरा ये कर रहे हैं यानी पहले इसमें कर्ता बताया गया व्यवहार को और इसमें कर्ता बताया जा रहा है दूसरे को ये आगे कह रहे हैं क्योंकि यानी व्याकरण की बात बता रहे हैं इसलिए दो पक्ष कर रहे हैं कोई अर्थ दूसरा अर्थ नहीं कर रहा है यहां अनुपाद एक शब्द प्रे, शब्द आया भाष्य में अनुपाद इंद्रियानी के बाद में इन भाष्य में नहीं ही इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती इसमें अनुपादा एक शब्द है उसे व्याकरण में माना जाता है अक्त्वा अक्वा वो उप, एक अनुपादान क्रिया है उपादान क्रिया का अभाव अनुपादान क्रिया और उस अनुपादान क्रिया के वाचक अनु अनु उप-उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से उक्वा प्रत्यय होने के बाद और नए समास करके अनुपादाय शब्द बनता है उक्वा प्रत्यंत है तो न उपादाय अनुपादाय ऐसा समास हुआ है तो आपकालिक क्रिया के वाचक धातु से पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से यानी एक एक समय एक कर्ता तो एक ही क्रिया कर पाएगा ना हम तो उसमें से मान लो एक कर्ता की दो क्रियाएं बताई जा रही है एक वाक्य में देवदत्त स्नान करके जाता है तो देवदत्त स्नात्वा गच्छति ये कहा जाता तो एक स्नान क्रिया हुई एक गमन क्रिया हुई तो स्नान कर पहले किया है और स्नान करके फिर गया है मंदिर में तो एक गमन क्रिया हुई उसमें से एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली जो दो क्रियाएं उसमें से पूर्व में होने वाली जो क्रिया उसके वाचक धातु से ताप्रतय होता है समान कर्तिक यो हो पूर्व कालेक् ऐसा समान कर्तिक पूर्व काले सूत्र है अक्त्वा की अनुवृत्ति आती है अक्वा प्रत्यय होता है तो अनुपादायम आय जो ये दिख रहा है ना उस के स्थान पर लेप आदेश होकर के ये बना है दाद धातु है उप और आंग उपसर्गपूर्वक दादातु से उक्वा प्रत्यय करने के बाद फिर उसके स्थान पर लेपादेश होकर के अनुपादाय बना है तो वो भी उक्तवा प्रत्यंत ही है लेप आदेश तो स्थानीय आदेश हो जाता है ना स्थानीय आदेश होता है ये बताने वाला कौन सा सूत्र है लघु सिद्धांत को मुझे नहीं पड़ता स्थानीय आदेश हो अनल ये सूत्र नहीं पड़ा तो वो त्वा प्रत्यय के स्थान पर हुआ लिप आदेश भी तवा कहलाता है जैसे गे प्रत्यय के स्थान पर हुआ रामायण में ये आदेश भी सूप है क्योंकि गे सूफ है वहीं पर आया है ना स्थानीय तो इसके विषय में ये चर्चा आ रही है आगे व्याकरण के विषय में कि यहां उक्तवा प्रत्यय होगा कब जब यहां दो क्रियाएं हैं एक अनुपादान क्रिया और दूसरी असंभव क्रिया न संभवती में असंभव कहा जाएगा ना। तो असंभव क्रिया का कर्ता और अनुपादान क्रिया का कर्ता एक होने पर जो उन दो क्रियाओं में असंभव क्रिया और अनुपादान क्रियाओं में एक कर्तिक ये दोनों क्रियाएं हो इन दोनों का एक कर्ता और उसमें जो पूर्वकालीन क्रिया होगी उससे प्रत्यय माना जाएगा जैसे स्नागछित स्नान क्रिया पहले है फिर गमन क्रिया है ऐसे अनुपादान क्रिया पहले और फिर संभवती क्रिया तो इन दोनों में खाली पूर्वकालिक होने मात्र से भी उत्तर नहीं होगा उनका एक कर्ता दिखाना पड़ेगा नहीं तो ऐसा नहीं कि देवदत्त ने स्नान किया और यज्ञदत्त चला गया तब उस देवदत्त कर्तिक स्नान क्रिया में उक्त तो प्रत्यय नहीं होगा एक ही कर्ता दो क्रिया का हो उसमें पूर्वकालिक क्रिया का कर्ता पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से होता है। है तो उसके विषय में इत्यादि आ रहा है। कि यद वाता ममत्वेन अनुपा यो व्यवहार स योजना कि तानी यानी इंद्रिया ममत्वेन अनुपादा तो ममतास्पद रूपेण बिना ग्रहण किए जो व्यवहार होता है वह न संभवती ऐसा अर्थ करना तो ये दोनों में अंतर क्या हुआ तो दोनों का अंतर बता रहे हैं टीकाकार कि पूर्वत्र अनुपादान असंभव क्रियो एक व्यवहार करता इतना प्रत्यय साधु उक्वा प्रत्यय साधु है साधु का अर्थ होता है उचित उक्वा प्रत्यय का प्रयोग निर्दोष है सुसंगत है क्यों तो कहते हैं उस वाक्य में जो भाष्कर भगवान के द्वारा प्रयुक्त तो वाक्य है उसमें जो दो क्रियाएं हैं अनुपादान क्रिया और असंभव क्रिया इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक व्यवहार ही है इसलिए दोनों में एक व्यवहार कर्तृत्व आ गया तो व्यवहार को इन दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रियानुपादन क्रिया में क्वा प्रत्यय साधु माना जाएगा उचित माना जाएगा और उत्तरत्र क्या है तो कहते उत्तरत्र यानी दूसरे व्याख्यान में ता ममत्वेन न यो व्यवहार स न संभवती यह है दूसरा वाक्य उसमें उत्तरत्र अनुपादान व्यवहार एकात्मक तत्साधुत्व तत्साधुत्व में तत्का अर्थ तो है उत्वा प्रत्यय उक्त प्रत्यय साधुत्व है यानी उक्त प्रत्यय का प्रयोग दोनों पक्ष में उचित है कर्ता बदल रहा खाली पूर्व वाक्य में तो पूर्व व्याख्यान में बताया गया व्यवहार को करता दूसरे वाक्य में आत्मा हो जाएगा करता है जो भ्रांत जीवात्मा प्रमाता इंद्रियादि में इंद्रियादि को मम रूपे रूपेन ग्रहण नहीं करता उसमें प्रमात सिद्ध होने से प्रमाण प्रमे व्यवहार भी नहीं होता तो व्यवहार करता हो नहीं बन सकता इसलिए ये, ये कह रहे हैं कि उत्तरत्र उपादान व्यवहारयो यो हो एकात्मकत्व तो हाँ अनुपादान उत्तरत्र अनुपादान व्यवहार योह एक आत्मकर्तृकत्व तो वहां दो असंभव क्रिया बताई जा रही हैं, आत्मकर्तृ तो असंभव क्रिया नहीं है ना तो व्यवहार का कर्ता, उत्तरकालिक क्रिया हो जाएगी व्यवहार और अनुपादान क्रिया अनुपादान क्रिया में तो क्वा हुआ ही उसको पूर्व में रखना ही है तो जो जीवात्मा केवल शरीर में आत्माभिमान करता है और इंद्रियादि में ममाभिमान नहीं करता उससे प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं हो सकता वह प्रत्यक्षादि व्यवहार का कर्ता नहीं बन सकता तो यहां व्यवहार का कर्ता असंभव क्रिया नहीं रखी उत्तर वाक्य में व्यवहार तो व्यवहार के साथ एक कर्तिकत्व दिखाया गया अनुपादान क्रिया में आ, उत्तर वाक्य में उत्तर व्याख्यान में और पूर्व वाक्य में व्यवहार अनुपादान और असंभव क्रिया इन दोनों में एक कर्ता बताया गया व्यवहार को ये थोड़ा अंतर है कर्ता अलग अलग है दोनों वाक्य में एक में आत्मा करता है एक में व्यवहार करता है व्यवहार को कर्ता कोटि में रखा है पहले व्याख्यान में दूसरे व्याख्यान में व्यवहार को क्रिया कोटि में लिया और कर्ता कोटि में रखा आत्मा को हाँ। इसलिए क्वाप्रत्यय उचित है भास्कर भगवान व्याकरण की गलती नहीं कर सकते यदि व्याकरण की गलती स्वयं करेंगे तो उनमें बौद्धों का खंडन करते समय द्वितीय अध्याय में पश्यना आदि गलत शब्द प्रयोग आप लोगों ने किया है ये नहीं कह सकेंगे ना स्वयं भी गलत व्याकरण के अनुसार गलत प्रयोग करेंगे तो हाँ दोनों पक्ष में तवाप्रत्यय उचित है ये कहा क्योंकि दोनों में भी अनुपादान क्रिया का कर्ता एक ही है अनुपादान क्रिया के साथ दूसरी क्रिया व्यवहार को बताया गया दूसरे वाक्य में और पहले वाक्य में अनुपादान क्रिया के साथ असंभव क्रिया को बताया गया है तो प्रत्य प्रयोग के लिए जरूरी होता है दो क्रियाएं हो उसमें से और दोनों क्रिया का एक कर्ता हो तो पूर्व काल में होने वाली क्रिया के वाचक धातु से उसका प्रयोग होगा ये दिखाना जरूरी है वो दिखा दिया वो क्रिया कोई भी हो क्रिया चाहे असंभव क्रिया हो या व्यवहार क्रिया हो लेकिन एक करतृक होनी चाहिए तो यहां एक करता बन रहा है इसलिए दोनों पक्ष में त्वा प्रत्यय में साधुत्व है ये कहा गया अब नच चाधिष्ठान अंतरे न इंद्रिया व्यवहार संभवती ये जो वाक्य है इस वाक्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार नहीं इंद्रिया अनुपादाय का भावार्थ बताता है उसे देखिए फिर इसका अवतरण पड़ता है तो इंद्रियादिशु मम इति भावे इतिभावे अंधादेव दृष्टित्वादि व्यवहारों न इति भाव तो यदि केवल कारण कोटि में स्थूल शरीर में अहम अध्यास को ही रखेंगे इंद्रियादि में मम अध्यास को नहीं रखेंगे जैसा पूर्व पक्षी आग्रह है तो जैसे जन्मांध का अपने स्थूल शरीर में अहम अध्यास तो होता है किंतु चक्षु इंद्रिय में मम अध्यास नहीं होता उसमें तो उसका कभी भी पूरे जीवन में अहम दृष्टा ये व्यवहार नहीं होता ये क्यों व्यवहार नहीं हो रहा शरीर में अहम अभिमान तो है ही है केवल शरीर में अहम अभिमान मात्र को व्यवहार का हेतु मानेंगे तो जन्मांध में भी अहम दृष्टा ये व्यवहार होना चाहिए लेकिन कभी भी उसमें अहम दृष्टा यह व्यवहार नहीं होता इससे यह निकलता है कि दृष्टित्व व्यवहार का हेतु केवल शरीर में अहम अभिमान मात्र नहीं है नहीं तो वहां कारण है तो कार्य होना चाहिए ना नहीं तो कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होगा तो अन्वय वे माना जाएगा तो ये दिखाना वहा दिखाना पड़ेगा कि खाली शरीर में अहम अभिमान मात्र से व्यवहार नहीं होगा साथ में उसका सहयोगी इंद्रियादि में मम अभिमान भी होना चाहिए और दृष्टित्व व्यवहार के लिए चक्षु इंद्रिय में मम अभिमान होना जरूरी है और जन्मांध का चक्षु इंद्रिय में मम अभिमान नहीं होता है इसलिए देह में अहम अभिमान होने पर भी दृष्टित्व व्यवहार का हेतु सहयोगी कारण जो चक्षु इंद्रिय में मम अभिमान उसके न होने से जन्मांध में अहम दृष्टा यह व्यवहार न होना व्यतिरिक सहचार माना जाएगा व्यतिरेक अनुविधा तो माना जाएगा वो का अनु, अनुविधान अनुकरण कर रहा है और जो सश चक्षुवान है नेत्र इंद्रिय सनेत्र है उसमें इंद्र चक्षु इंद्रिय में मम अभिमान होने से अहम दृष्टा व्यवहार देखा जाता है वो सहयोगी है कारण है इसलिए उसको कारण कोटि में रखना जरूरी है और यदि इंद्रियादि में मम अभिमान को कारण कोटि से सर्वथा निकाल देंगे तो फिर जैसे जन्मांध में अहम दृष्टा ये व्यवहार नहीं होता ऐसे बाकी में भी अहम दृष्टा ये अभिमान ये सारे व्यवहार न होने की आपत्ति आएगी तो इंद्रियादि सुमम इतिहासा भावे अंधादे इव दृष्टित्वादि व्यवहार न सत लेकिन हो रहा है दिख रहा है तो मानना पड़ेगा एक तो जन्मांध में व्यतिरिक व्यभिचार का निवारण करने के लिए खाली देह में अहम अभिमान को मात्र कारण मानेंगे वह कारण है कार्य नहीं हो रहा है तो एक प्रकार से कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होगा तो अन्वय सह व्यभिचार माना जाएगा वो अन्वय व्यभिचार न हो और देहादि में आत्माभिमान के साथ साथ स्नेत्र पुरुष में अहम दृष्टा ये व्यवहार हो रहा है तो मानना पड़ेगा यहाँ हो रहा है तो कोई ना कोई कारण विशेष यहाँ है वो कारण विशेष हो जाएगा वो ममाभिमान अब न चाधिषान अंतरेण इंद्रिया व्यवहार संभवती इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार इंद्रियाध्या व्यवहारात अलम देहाध्यास नत आह तो कहते हैं अहम् दृष्टा इत्यादि व्यवहार की उपपत्ति के लिए इंद्रियों में मम अभ्यास की जरूर आवश्यकता है उसे आवश्यक बताया गया ना नहीं इंद्रियानी इत्यादि से वो जरूरी है यदि तो हम मान लेते हैं इंद्रियों में मेंध्यास ये व्यवहार का कारण है तो उतने मात्र से ही यदि दृष्टित्वादी व्यवहार की सिद्धि हो जाए तो शरीर में अहम अभिमान की आवश्यकता नहीं है अलमकार से पर्याप्त है इसकी कोई जरूरत नहीं है केवल इंद्रिय में मम अभिमान रूप अध्यास को ही व्यवहार मात्र का कारण मान लो देह में अहम अध्यास की आवश्यकता नहीं है उसको निकाल लो इन दो में से एक को निकालो तो देह में अहम अध्यास को आ, निकाल दो इंद्रिय में मम अध्यास को रख लो व्यवहार के कारण के रूप में ऐसा यदि पूर्व पक्षी का कथन है आक्षेप है तो इस आक्षेप का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा नच इत्यादि अधिष्ठान अंतर ए तो बिना शरीर के अधिष्ठान यहाँ है शरीर शरीर में अहम अध्यास किए बिना भी नहीं हो पाता व्यवहार इसे कहा जा रहा है इस पर चर्चा हम लोग कल करता है ओम पूर्ण मदह